सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार पटना के किश्ले ने 2005 में NIOS से ओ पास किया पर वो अपने बायोलॉजी के मार्क्स से खुश नहीं थे इसलिए उन्होंने 2006 में फिर एग्जाम देने का फैसला लिया जब उन्होंने एग्जाम फिर से देने के लिए अप्लाई किया तो उन्हें कहा गया की प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है किचले ने मान लिया क्यूँकी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिना प्रैक्टिकल दिए थ्योरी एग्जाम देने का भी कोई फायदा नहीं होगा 2007 में उन्होंने एन के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को एक पत्र लिख अपने 2006 में दिए गए पेपर के मार्क्स की पब्लिश्ड कॉपी और इवेलुएशन डायरेक्टर के फैसले की कॉपी मांगी एन ने उन्हें ये कहा कि वो कैंडिडेट को सिर्फ उसी पेपर के बारे में बताते हैं जिसमें मार्क्स ज्यादा आए हों और एन के अनुसार 2005 में दिए गए पेपर में ज्यादा मार्क्स थे इसलिए उन्होंने 2006 में दिए गए एग्जाम के मार्क्स नहीं बताए चले के बार बार पूछने पर भी एन ने ये कह दिया कि ये जानकारी नहीं दी जा सकती किचले ने फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अप्रोच किया और सी ने ये फैसला सुनाया कि किचले को उनके मार्क्स के बारे में बताना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर एन की ड्यूटी है और इस तरह एन को किचले को जानकारी देनी पड़ी अधिक जानकारी के लिए आप लॉग कर सकते हैं डब्ल्यू